महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व पंचविंशोध्याय कौरव पांडव सैनिकों के द्वंद्व युद्ध संजय उवाज महदयोसिश पाण्डुसु दृष्टवा दूणम छाध्यमान तैर्भास्कर संजय कहते हैं महाराज पांडव सैनिकों के लौटने पर जैसे बादलों से सूर्य ढक जाते हैं उसी प्रकार उनके बाणों से द्रोणाचार्य आच्छादित होने लगे यह देखकर हम लोगों ने उनके साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया अमंसाम द्रोणम दृष्टिपथे हते उन सैनिकों द्वारा उड़ाई हुई तीब्र धूल दे आपकी सारी सेना को ढक दिया फिर तो हमारी दृष्टि का मार्ग अवरुद्ध हो गया और हमने समझ लिया कि द्रोण मारे गए समूचूत उन महाधनुर सूरवीरों को क्रूर कर्म करने के लिए उस सुख देख दुर्योधन ने तुरंत ही अपनी सेना को इस प्रकार आज्ञा दी शक्ति यति यथोत्साह नारिध्व पांडवानाम पांडवा नरेस्वरो तुम सब लोग अपनी शक्ति उत्साह और बल के अनुसार यथोचित उपाय द्वारा पांडवों की सेना को रोको ततो तथो दुर्मृषण भीम अभ्यगछ आरा दृष्ट करण बाणई जु तीवित तब आपके पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन को अपने पास ही देखकर उनके प्राण लेने की इच्छा से बाणों की वर्षा करते हुए उन पर आक्रमण किया तम बाणई तस्तार क्रुद्धो मृत्यु तम चेमो तुद बाणई तदा से तुम महत उसने क्रोध में भरी हुई मृत्यु के समान युद्धस्थल में बाणों द्वारा भीमसेन को ढक दिया साथ ही भी अपने बाणों द्वारा उसे गहरी चोट पहुंचाई इस प्रकार उन दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा था ईश्वर समाधि प्राज्ञा सूरा प्रहारिण राज्य मृत्युभ तक प्रत्यतिष्ठन पर अपने स्वामी राजा दुर्योधन की आज्ञा पाकर देव प्रहार करने में कुशल बुद्धिमान बुद्धि राज्य को और मृत्यु के भय को छोड़कर युद्ध में शत्रुओं का सामना करने लगे पौत्र प्रेसुम विषाम पते सूरम यदायानम प्रजानाथ द्रोण को अपने वश में करने की इच्छा से आगे बढ़ते हुए संग्राम में शोभा पाने वाले सूर्य सातिकी को कृतवर्मा ने रोक दिया तम सैन एह सरब्रात क्रुद्ध क्रुद्धमार्यत कृतवर्मा चयन एयम तब क्रोध में भरे हुए सातिकी ने कुपित हुए कृतवर्मा को अपने बाण समूहों द्वारा आगे बढ़ने से रोका और ने को को ठीक उसी तरह जैसे एक मतवाला मत है दूसरे मतवाले रोक देता उग्र धनवा महेश्वासम द्रोड़ाधवार धनुष धारण करने वाले सिंधुराज्यद्रथ ने महाधनुष छत्रवर्मा को अपने तीखे बाणों द्वारा प्रयत्न पूर्वक द्रोणाचार्य की ओर आने से रोक दिया छत्रुपत कार मुके नारा चे क्रुद्ध सर्व वर्मा स्वयथ छत्रवर्मा ने कुपित हो सिंधु राज्य ध्रत के ध्वज और धनुष काटकर कर दस नाराचों द्वारा उसके सभी मर्म स्थानों में चोट पहुँचाई अथान्य धनुरादाय सैंधव कृतहस्तवत विव्याध छत्रवर्माण दृढ़ थर्वाय तब सिंधुराज ने दूसरा धनुष लेकर सिद्धहस्त पुरुष की भांति सम्पूर्णतः लोहे के बने हुए बाणों द्वारा ऋण क्षेत्र में छत्रवर्मा को घायल कर दिया युजुस्व पांडवार्था यतम महारथं सुबाहुर सुबाहोभारत सूरम जत्ो द्रोणादवार्यत पांडुनंदन युधिष्ठिर के हित के लिए प्रयत्न करने वाले भरतवंशी महारथी सूरवीर युयुत्सु को सुबाहु ने प्रयत्न पूर्वक द्रोणाचार्य की ओर आने से रोक दिया सुबाहो धनु सधनुर्माणा परिगो भ्यां। भ्यां तब प्रहार करते हुए की के समान मोटे एवं धनुष बाणों से युक्त दोनों भुजाओं को अपने तीखे और पानीदार दो छूरों द्वारा काट दी गिराया राजान पांडव श्रेष्ठम धर्म आत्म पांडव धर्मात्मा राजा धर्मत्मा को मद्रास्थल ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे क्षिध्ध महासागर को तट की भूमि रोक देती है तम धर्मराजो भी मद्रे स्तम चतुष्ठ वि धर्मराज ने पर बहुत से मर्म बाणों की वर्षा की तब मद्राज भी 64 बाणों द्वारा युधिष्टिर को घायल करके जोर जोर से गर्जना करने लगे तस्ना नद तह के मुच कर तह चकार छुराभ्याम पांडव होते ने दो छो द्वारा गर्जना करते हुए राजा शल्य के ध्वज और धनुष को काट डाला यह देख सब लोग घर से कोलाहल कर उठे तथ राजा बाली को राजानम द्रुप दम थरिय आद्रम तम सहानिक सहानिकम निवार्यथ इसी प्रकार अपने सेना सहित से राज ने सैनिकों के साथ धावा करते हुए राजा द्रुपद को अपने बाणों द्वारा रोक दिया यद युद्धम अभवद घोरम वृद्धयो स सेनयो यथा महायूथप यो द्वीप जैसे मद की धारा बहाने वाले दो विशाल गजयूथ पतियों में लड़ाई होती है उसी प्रकार सेना सहित उन दोनों वृद्ध नरेशों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। पुरा बिम अवंती के राजकुमार विन्द और अनुविंद ने अपनी सेनाओं को साथ लेकर विशाल वाहिनी सहित मत्स्य विराट पर उसी प्रकार धावा किया जैसे पूर्व काल में अग्नि और इंद्र ने राजा बलि पर आक्रमण किया था तदुत्पिजल युद्धम आसे देवासुर के, के साधम अभिता स्वरथीपम उस समय मत्स्य देशी सैनिकों का के, के देशी योद्धाओं के साथ संग्राम के समान अत्यंत घम्मासान युद्ध हुआ उसमें हाथी घोड़े और रथ सभी निर्भय होकर एक दूसरे से लड़ रहे थे नाकुलतकर्मा तो सभापति या तम द्रोणाधवार नकुल का पुत्र सता निकाण समूह की वर्षा करता हुआ द्रोणाचार्य की ओर बढ़ रहा था उस समय भूतकर्मा सभापति ने उसे द्रोण की ओर आने से रोक दिया तकुलिर संक्रम तर नकुल के पुत्र ने तीन तीखे भल्लो द्वारा युद्ध में भूतकर्मा की बाहु तथा मस्तक काट डाले सुत सोम तक्रांतम आयांतम संतम सरोगिण बाण की करता हुआ द्रोणाचार्य के आ रहा था। उसे ने दिया। तब सुत सोम ने अत्यंत कुपित हो अपने चाचा को सीधे जाने वाले द्वारा घायल कर दिया और स्वयं एक वीर पुरुष की भांति सामने खड़ा रहा तंत्र भीमरथ ने छिखे लोह में शीघ्र गांी बाणो द्वारा सहित साल्व को, को दिया। सुत है। महाराज, तो तो। महाराज सुतकर्मा मोर के समान रंग वाले घोड़ों पर आ रहा था उस आपके पौत्र सुतकर्मा को चित्र के पुत्र ने रोका तो पौत्र चक्रतुर्युद्धम तो तो उत्तम आपके दोनों दुर्जय पौत्र एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर अपने पितृगणों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए अच्छी तरह युद्ध करने लगे तिषं तम अग्रहितम दृष्टा प्रतिबिंध्यम महा द्रोण निर्माण पति को द्रोणाचार्य के सामने खड़ा दे पिता का सम्मान करते हुए ने बाणों द्वारा रोक दिया तम क्रुद्धम प्रतिबिव्या प्रतिबिध्य शरी लक्ष्मण पिता व्यवस्थित जिसके ध्वज में सिंह के पूछ का चिन्ह था और जो पिता की इष्ट सिद्धि के लिए खड़ा था उस क्रोध में भरे हुए अस्वस्थामा को प्रतिबिंध ने अपने पहने बाणों द्वारा बिंध डाला प्रव पंडीज काले नरष द्रोणायन द्रौपदरवर से रवा की नर श्रेष्ठ तब द्रोण पुत्र भी द्रौपदी कुमार प्रतिबिंध पर बाणों की वर्षा करने लगा मानो किसान बीज बोने के समय पर खेत में बीज डाल रहा हो अर्जुन तो द्रौपदे महारथम द्रोणाया तदनंतर अर्जुन पुत्र द्रौपदी कुमार महारथी तुत्कीर्ति को द्रोणाचार्य के सामने जाते देख दुस्सासन के पुत्र ने नाम तस् कृष्ण समय त्रिभी संस धनुध्वज्ञा द्रोण जजऊ तब अर्जुन के समान पराक्रमे अर्जुन कुमार तीन अत्यंत तीखे भल्लो द्वारा दुस्साहन पुत्र के धनुष ध्वज और सारथी के टुकड़े टुकड़े करके द्रोणाचार्य के समीप जा पहुँचा यस्तुतमो राजुभ से नो चरण चरणतरम लक्ष्मण संवार जो दोनों सेनाओं में सबसे अधिक सूरवीर माना जाता था डाकू और डुटेरों को मारने वाले उस समुद्री प्रांतों के अधिपति को दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण ने रोका स लक्ष्मण से स्वसन छिवा लक्ष्मण चारत लक्ष्मण ऐसा विसृजन बहुवत भारत तब लक्ष्मण के और को काट कर उसके ऊपर समूहों की वर्षा करता हुआ परम बुद्धिमान नव युवक विकर्ण ने युवावस्था से संपन्न द्रुप कुमार शिखंडी को युद्ध में आगे बढ़ने से रोका तब शिखंडी ने अपने बाण समूह से विकर्ण को आच्छादित कर दिया आपका बलवान पुत्र उस समय जाल को छिन्न भिन्न करके बड़ी शोभा पाने लगा अंगद्रोणाया अंगद ने वीर उत्तमौजा को अपने और द्रोणाचार्य के सामने आते देख युद्ध स्थल में अपने बाण समुदाय की वर्षा से रोक दिया स संप्रहारुम तयो पुरुष सिंह सैनिका चर्वेशा तय सह प्रीतिवर्धनः उन दोनों पुरुष सिंहों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया वह संग्राम समस्त सैनिकों की तथा उन दोनों की भी प्रसन्नता को बढ़ा रहा था दुर्मुखस्तु महेश्वासो वीरम पुरूजित बली द्रोणायामुखम जाइरवार्यत महाधनुर्धर भगवान दुर्मुख ने द्रोणाचार्य के सामने जाते हुए वीर पुरजीत को वत्दंतों के प्रहार द्वारा रोक दिया स दुर्मुखम भ्रोर मध्य नारा चैनापय तस्वक् सनालम इव पंकजम तब पूर्जीत ने एक नाराज द्वारा दुर्मुख पर उसकी दोनों भवों के मध्य भाग में प्रहार किया उस समय दुर्मुख का मुख युक्त कमल के समान से सुशोभित हुआ कर्णस्तु के के तिण पंचलोहित कद ध्वजान द्रोणाया भी मुखम जातावार कर्ण निलाल रंग की ध्वजा से, से सुशोभित पांचो भाई के कई राजकुमारों को द्रोणाचार्य के सम्मुख जाते देख उन्हें बाणों की वर्षा से रोक दिया ते चैनमृत संतप्ता सरवर शैरवा किरण सचता पुनः पुन तभी अत्यंत संतप्त हो कर्ण पर बाणों की झड़ी लगाने लगे और कर्ण ने भी अपने बाणों के समूह से उन्हें बार बार आच्छादित कर दिया नैब कर्ण उन्नते पंचम दर्बाण समृता शासजार्थ परस्पर सराचिता कर्ण तथा वे पांचों राजकुमार एक दूसरे के बरसाए हुए बाण समूहों से व्याप्त एवं आच्छादित होकर घोड़े सारथी ध्वज तथा रथत अदृश्य हो गए थे पुत्रास्ते अजय नीलकाश अजय से नाम त्रय स्त्री न राजन आपके तीन पुत्र दुर्जय जय और विजय ने नील काश्य तथा जयसेन इन तीनों को रोक दिया तदयुद्धम अभवद घोरमी प्रीति वर्धनम सिंह व्याघ्र तर छूण यथर्ष उन सब में भयंकर युद्ध छिड़ गया जो सिंह व्याघ्र और तेंदुओं जरखों का रीछों भैंसों तथा साड़ों के साथ होने वाले युद्ध के समान दर्शकों के हर्ष को बढ़ाने वाला था तीक्षण तथा क्षत छे मधुरती और बृहंत ये दोनों भाई युद्ध में द्रोणाचार्य के सामने जाते हुए सात्यकी को अपने पहने बाणों द्वारा घायल करने लगे तय तदयुद्ध अत्युतम विवात सिंह से द्वीप मुख्याभ्या यथा वने जैसे वन में दो मधस्रावी गजराजों के साथ एक सिंह का युद्ध हो रहा हो उसी प्रकार उन दोनों भाइयों तथा तो सात्यके का युद्ध अत्यंत अद्भुत सा हो रहा था राज तथम्ठम एक युद्धाभिन चेतिराज सरान्य क्रोधो द्रोणादार्यत युद्ध का अभिनंदन करने वाले राजा अम्बष्ट को क्रोध में भरे हुए चेदिराज ने बाणों की वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य के पास आने से रोक दिया तथोष्ठोदेद्या छलाखया स त्यक्ता ससरम चापम रथा भूमिमुपागमत तब अम्बस्ट ने हड्डियों को छेद देने वाली सलाका द्वारा चेतराज को विदीर्ण कर दिया वे बाण से धनुष को त्याग कर रथ्य पृथ्वी पर गिर पड़े वर्धक्षेमीम तो वा श्रेय कृप सार दर अक्षुद्रक्षुद्रैर्द्रोणात् क्रुद्धरूपयत शरदवान के पुत्र श्रेष्ठ कृपाचार्य ने क्रोध में भरे हुए विष्णुवशी छेमी को अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के पास आने से रोका ये चित्र योधिशक्त मनसो नान्या कृपाचार्य और विष्णुवंशी वीर छेमी विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे जिन लोगों ने उन दोनों को युद्ध करते देखा उनका मन उसी में आसक्त तो हो गया उन्हें दूसरी किसी क्रिया का भान नहीं रहा सोमदत्त राज्यवार यशो द्रोणस्य वर्धय सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा द्रोणाचार्य का यश बढ़ाते हुए उन पर आक्रमण करने वाले आलस्य रहित राजा मणिमान को रोक दिया स सौम पुनः पता सु चापात यद्रथात तब उन्होंने तुरंत ही भूरी श्रभा के विचित्र धन ध्वजा पता सारथी और छत्र को रथ से काट गिराया अथात रथातूर्ण यूपकेतूर मित्रहा सा स्वूतध्वजरथम तम तक यद यूप के चिन्ह से सुशोभित ध्वजाले शत्रुसूधन भूरे तुरंत ही से से रथ से कूदकर लंबी तलवार से घोड़े सारथी सारथिध्वज एवं रथ सेत राजा मणिमान को काट डाला रथम च स्व समाशा धनुराधा चापर स्वयं जक्षन हयान राज्यधम पांडवी चमुम राजन तत्पश्चात भूरिस्त्र अपने रथ पर बैठकर स्वयं ही घोड़ों को काबू में रखता हुआ दूसरा धनुष हाथ में ले पांडव सेना का संहार करने लगा प्रति दुर्जयम समर्थ सानो निवार्यत जैसे इंद्र असुरों पर आक्रमण करते हैं उसी प्रकार द्रोणाचार्य पर धावा करने वाले दुर्जय वीर पांड्य को शक्तिशाली वीर वृषसे ने अपने समूह से रोक दिया ग्री सप्टो घनोपल भूसुंडी प्रास तोमर सायक मुसलई मुदगर चक्रिंद परस्वरि पांसु बात अग्नि सलिलई भस्म लोष्ठ त्रृणद्रुम प्रदुषण आतुद्र भजन निघिद्रावय क्षिपन्न सेना बिभीषन्ना द्रोण प्रेतुर्घटोत्क तत्पात लोहे के घन पत्थर कटंगर प्रास तोमर सायक मूसल मुद्द चक्र परसा धूल हवा अग्नि जल भस्म मिट्टी के ढेले तिनके तथा वृक्षों से कौरव सेना को पीड़ा देता शत्रुओं का अंग भंग करता तोड़ता फोड़ता मारता भगाता फेंकता एवं सारी सेना को भयभीत करता हुआ घटोत्कच वहां द्रोणाचार्य को पकड़ने के लिए आया तम तो नाना प्रहार प्रहरणय नाना युद्ध विशेषण राक्षसम राक्षस क्र समाजगे उस समय उस राक्षस को क्रोध में भरे हुए अलम्बुस नामक राक्षस ने ही अनेकनेक युद्धों में उपयोगी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा गहरी चोट पहुँचाई तय सदभवत युद्धम रक्षो ग्रामी मुख्यो ताधिकाधिक पुराव संबराजयो उन दोनों श्रेष्ठ राक्षस युद्धपतियों पतियों में वैसा युद्ध हुआ जैसा कि पूर्व में समरासुर तथा देवराज इंद्र में हुआ था भारत भारद्वाजस्तु से नम धृष्टुम महारथम तमेवराज अतिम्य परा नृपूं महता सरजाले न किर तं शत्रुवाहिनी अवाराजा साम्यम सपदागम सा महाराज भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने देखा कि पांडव सेनापति महारथि दृढ़ दूसरे शत्रुओं को लांघकर अपने मंत्रियों तथा सेवकों सहित नेरी ही ओर आ रहा है और सत्रु सेना पर बाणों का भारी जाल जालसा बिखेर रहा है तब उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर उसे रोका अथा दे पार्थिव राजन बहुत्वान्ना की समसजन सर्वे यथा योगम यथा बलम राजन इसी प्रकार अन्य सब राजा भी अपने बल और साधनों के अनुसार सत्रों के साथ भिड़ गए उनकी संख्या बहुत होने के कारण सबके नामों का उल्लेख नहीं किया गया है हय हया सग्म कुंज रे रे वजरा पदात पदाति रथ रे व महारथा अकुर्वन्माि तत्व पुरुष परस्परम घोड़ों से घोड़े हाथियों से हाथी पैदलों से पैदल तथा बड़े बड़े रथों से महान रथ जूझ रहे थे उस युद्ध में पुरुष शिरोमणि वीर अपने कुल और पराक्रम के अनुरूप एक दूसरे से भिड़कर कर आर्यजनोचित कर्म कर रहे थे एवं द्वंदसतासन रथवारणवाजीना पदाती भद्रम थे तब तेषा त महाराज आपका कल्याण हो इस प्रकार आपके और पांडवों के उस भयंकर संग्राम में रथ हाथी घोड़ों और पैदल सैनिकों के सक सक्ड़, सैकड़ों जंद आपस में युद्ध कर रहे थे दृष्टपूर्व संग्रामो नुत द्रोणसाव भावे तो प्रसाता द्रोणाचार्य के वध और संरक्षण में लगे हुए पांडव तथा कौरव सैनिकों में जैसा संग्राम हुआ था ऐसा पहले कभी न तो देखा गया है और न सुना ही गया है इदम घोरम इदम चित्रम इदम रौद्रम से प्रभो तत् युद्धान्य दृश्यंत प्रतता बहू निच प्रभो वहाँ भिन्न भिन्न दरों में बहुत से विस्तृत युद्ध दृष्टिगोचर हो रहे थे इन्हें देखकर दर्शक कहते थे यह घोर युद्ध हो रहा है यह विचित्र संग्राम दिखाई देता है और यह अत्यंत भयंकर मार हो रहा है य श्री महाभारते द्रोण पर्वण ही संसप्तक पर्वि द्वंद्वयुद्धे पंचवशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत सन वध पर्व में द्वंद्व युद्ध विषय पच्चीसवा अध्याय पूरा हुआ